सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है एक बज चुका है और आप सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आप सभी छुट्टी फरमा रहे होंगे घर में बैठे होंगे एक संडे एक हॉलिडे का दिन होता है जहाँ पर एक अलग खुशी फील होती है हर दिन से अलग हम रविवार को मनाते हैं तो आज के इस संडे को सजाने के लिए हमारे साथ सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में दीपक ए नायक जी गुजरात से जुड़े हुए हैं तो आप सभी की तरफ से दीपक नायक जी का बहुत बहुत स्वागत है हाँ मैं मेरा नाम दीपक ए नायक मैं रिटायर्ड एल ब्रांच मैनेजर हूँ और मैं बलसाड़ से अच्छा बलसाड़ से आया हूँ गुजरात आ, अब मैं हुँ? मैंने बीएससी किया है बीएससी किया बीएससी और मैंने मेरी जॉब पहली जॉब फर्स्ट इंटरव्यू एंड फर्स्ट एप्लीकेशन एल में एक असिस्टेंट माना क्लर्क की हैसियत से जॉइन किया और मेरा पोस्टिंग हुआ था बरोड़ा बड़ोड़ा करीबन एक साल रहा और बाद में मेरी ट्रांसफ़र हो गई सूरत डिविज़नल ऑफिस में और वहां मैंने 80 तक 1980 तक मैंने वहाँ जॉब की बाद में मैं वलसाड़ ट्रांसफ़र हो आ गया और में एज अ कैशियर कैशियर की पोस्ट एक खाली हुई थी तो वहाँ मैं आया और पहला मुझे ऐसा लगता था कि कैशियर मैं सफल हूँगा कि नहीं और वहाँ भी सारे स्टाफ मेंबर्स क्योंकि बहुत गड़बड़ी हुई हो रही थी वो समय अच्छा हाँ और वहाँ लोग बोलते थे कि ये मरने आया है इधर <laughs> <laughs> लेकिन मैंने पहले से मेरा बचपन से ही मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ हर एक काम में अच्छा अच्छा और आ, मेरा मैथमेटिक्स भी अच्छा है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई hmm. uh, मेरा टाइम होता था दस तीस से साढ़े तीन बजे तक लेकिन चार बजे मैं फ्री हो मैं मेरे घर चला जाता था और लोग जो वहाँ का स्टाफ था वो दंग हो गया कि ये बच्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं तो ये बच्चा ना तो कमल कर दिया और मैं वहाँ आठ साल तक रहा और मैं गांव मेरा जो वतन है वहाँ पोस्टिंग मिल गई इसलिए मैंने वो प्रमोशन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था नहीं। नहीं। लेकिन मेरे एक ब्रांच मैनेजर आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप क्यों नहीं प्रमोशन ले रहे हो आप इतने अच्छा काम कर रहे काम कर रहे हो इतना आप ब्रिलियंट हो तो आपको प्रमोशन लेना चाहिए बाद में मुझे आप याद करोगे कि सही कहा सही कहा है और मैंने वहाँ से ठान लिया कि चलो अभी तो प्रमोशन लेना ही है। <laughs> तो प्रमोशन लिया बाद में धीरे धीरे करके ऑफिसर भी बना ऑफिस वहाँ भी अच्छा काम किया बाद में मार्केटिंग में गया वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया और बाद में ब्रांच मैनेजर बना और ब्रांच मैनेजर में भी मेरा काफ़ी मेरी ब्रांच नंबर वन रही थी एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल एज मार्केटिंग सब में और बहुत बढ़िया काम किया और आई एन्जॉयड अ लॉट बहुत अच्छी तरह से मेरा करियर रहा एल आई सी में थर्टी नाइन इयर्स मैंने एल में बिताए अच्छा 39 years, 39 एक बहुत years. बड़ा लंबा सफर क्योंकि था। मैं एस सी मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने के पहले ही मेरे जॉब लग गई थी अच्छा अच्छा अच्छा <laughs> क्योंकि मेरा इंग्लिश भी अच्छा था और मैथमेटिक्स भी अच्छा था तो रिटर्न टेस्ट में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई हाँ हा। तो फिर, फिर आपने बी किया कि नहीं आ, किया ना बाद में किया आ, आ, नहीं मैंने वो एग्जाम दिया था रिजल्ट बाद में आया अच्छा अच्छा वो हाँ, पहले ही मैंने कर दिया था एफ बेस के ऊपर क्योंकि मेरा फर्स्ट क्लास ही रहता था एफ एफआई हमारे यहाँ एक रूल्स है कि एफ आई होता है फर्स्ट क्लास होता है तो वो अप्लाई कर सकता है अच्छा अच्छा अच्छा तो इसी वजह से मेरा पहले से हो गया अरे वाह क्या बात है बाद में रिटायर हुआ 2010 में अभी तो क्या है कि मेरी हेल्थ जो अच्छी रहती है वो तो भगवान की दुआ है लेकिन मैं पहले से आ, क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ वॉलीबॉल अच्छा खेलता हूँ अच्छा और जो हमारी देसी जो रमत है ये खेल की जैसे कबड्डी खो देन गिल्ली डंडा ये सब बहुत छोटे थे तब वो हम खेलते थे इसीलिए और क्रिकेट का तो बहुत शौक था छोट बचपन से ही खेलता था और अच्छा खेलता था कॉलेज में भी खेला हमारी कॉलेज भी चैंपियन रही थी अच्छा यूनिवर्सिटी में चैंपियन थी और बाद में काफ़ी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स और टेस्ट प्लेयर्स संदीप पाटिल जैसे खिलाड़ियों के साथ भी खेलने का मौका मिला क्या बात है एलआईसी की तरफ से हमारी एक टीम रहती थी और हम मैं और मेरा ब्रदर वो भी बहुत अच्छा वो उन्होंने तो रणजी ट्रॉफ़ी भी खेली थी मुकेश देसाई करके अच्छा अच्छा तो अच्छा रहा इसीलिए बहुत खेला था इसलिए तबियत तो अच्छी रही थी तंदुरुस्ती अच्छी रही थी बाद में आफ्टर रिटायरमेंट चलना शुरू किया 90 1995 से मैं चलता हूं और आ, करीबन हर हर रोज़ मैं 15 से 20 किलोमीटर चलता था मैं अच्छा। सुबह भी चलता था सुबह साढ़े पाँच बजे निकल जाता था और शाम को भी आफ्टर ऑफिस आवर्स भी मैं कंटिन्यू रखा अच्छा, अच्छा अच्छा और आज भी कंटिन्यू है इसीलिए मेरी सेहत अच्छी रहती है लेकिन एक ब्रांच मैनेजर का जो टेंशन रहता है सुबह से कि भाई पीओना आया कि नहीं या असिस्टेंट आया कि नहीं बिजनेस कैसा रहा ये जो रहता है ना उसकी वजह से ब्लड शुगर और बीपी पी दोनों चलती अच्छा। तो दवाइयाँ खाना खाना पड़ता है अभी अच्छी तबियत है लेकिन ये दो राज घुस गए दीपक साहब बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने बीएससी पूरा करके एल में जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपने किया था वही से आपकी ड्यूटी लगी और उसमें काफ़ी चेंजेस आते रहे और चेंजेस के साथ चैलेंजेस भी आए आपने उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए अपना करियर को बहुत ही अच्छी तरह से एल में गुजारा और थर्टी नाइन एक लंबा सफ़र आपने एल को दिया और आज अपने जीवन को सेवानिवृत्त होकर आप अपने काम को कर रहे हैं और सवेरे शाम आपको टहलने का शौक़ है तो आज भी टहलते हैं जिसकी वजह से आपका सेहत बहुत अच्छा है और उसके साथ ही आ, जो पुराने टेंशन तनाव के कारण जो बीमारियाँ आती हैं ओल्ड एज में वैसे भी कुछ बीमारियाँ ये घर कर हैं अपने शरीर में तो उनको मैनेज करते हुए आप अच्छी तरह से अपने लाइफ को जी रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से दीपक साहब से जुड़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडीमोट वन नाइन फोर पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मस्कर रहो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 ज को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे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 तेरी में नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको भय तुमको न भूल पाएंगे ते थे, थे में नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम भूल तुम भूल वो पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा रहेंगे यहीं अपने निशान इसके सिवा जाना कहाँ जी चाहे जब हमको आवाज दो हम हैं वहीं हम जहाँ अपने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में दीपक जी हमारे साथ है वल्साड़ से जुड़े हुए हैं गुजरात से हमारे साथ है और बहुत ही अच्छी बातें होगी उनके साथ हम बहुत ही अच्छा अनुभव उनके सुनेंगे अभी तो मैं चाहूँगा कि जीवन में काफ़ी संघर्ष होता है कभी कभी आपने शुरुआत में कहा कि एल में एक जगह आपने जैसे कि आपका ज्वाइनिंग हुआ तो लोगों ने कहा कि ये मरने के लिए आया है तो किस तरह की जो प्रॉब्लम्स थे और कैसे आपने उसको सॉर्टआउट किया थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हुए बताइए शॉर्ट आउट पहले मैंने वो देख लिया था मैंने वो क्या किया था कि सूरत में कैशियर के पास में गया और वहाँ देखा उस वो किस तरह से काम कर रहा है तो पहले से मैं मेरे काम में काम में तो कुछ गलतियां आती नहीं हैं तो मैंने ये ठान लिया था कि बस वतन घर पे जाना है बलसाड़ ट्रांसफ़र लेना है तो मुझे ये करना ही है तो इसीलिए मेरा अच्छा रहा और सबके साथ मेरा रिलेशन भी अच्छा है कि सब लोग क्या करते थे मैं किसी को लाइन में जो पहचान वाले हैं उसको लाइन में नहीं रखता था उसके पास ले लेता था बाद में आप प्रसिद्ध लेके चले जाना दूसरे दिन भी लोग लेते थे पैसा भी उसका बैलेंस जो भी रहता है वो भी दे देता था इसीलिए विश्वास मेरे ऊपर विश्वास था सबको नहीं, नहीं। और आ, उसी वजह से और मेरा क्या है कि कैलकुलेशन तो अच्छा ही था तो फटफट -फट मैं आ, टोटल भी करता रहता था मेरा कैश भी बंडल इमीजिएटली हंड्रेड का बंडल गिन लेते हाँ गिन लेता और हंड्रेड लिख के बांध और दूसरी बार गिनना ही नहीं पड़ता था एक बार गिनता था दूसरी बार गिनना आज साढ़े वर्ष में एट ईयर्स एंड हाफ मैं कभी भी कुछ गलती नहीं है ये ऐसा मेरा कैरियर रहा अच्छा अच्छा और मैं जब असिस्टेंट था क्लर्क में तो लोन में मैं लोन सेक्शन था नहीं। नहीं। लोन में भी क्या है कि सभी को पांच बजे भी वो फिनिश नहीं कर पाते थे मैं बारह साढ़ा बारह बजे मैं फिनिश कर देता था मेरा क्या। <laughs> ऐसा, क्या था? ऐसा कुछ क्या है कि प्रॉब्लम में क्या है कि मैं एक दफ़ा काम लेता हूं तो फिनिश करके ही उठता हूं और दूसरा कि मेरा कैलकुलेट मैंने बोला ना एरिथमेटिक बहुत अच्छा था तो इसीलिए वो कि जो कैलकुलेशन आता है बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी मैं तुरंत कर देता हूँ आज भी ऐसा ही है तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत आई नहीं।, नहीं और बाद में मेरा थोड़ा आ, ये क्या है यादशक्ति भी अच्छी रहती है आज भी मुझे सब पता चलता है कि मेरा जो बुकलेट आता है ना वो फैक्टर्स वो गिनने के लिए वो बाद में दो तीन महीने के बाद वो सब ऐसे याद हो गया याद हो गया तो मुझे वो रिफर भी नहीं करना पड़ता अच्छा अच्छा इसीलिए मैं जल्दी कम कई बार वो टेबल ढूंढ के फिर उसी हिसाब से हाँ हैं को, किसी को तो क्या है कि टेबल ढूंढना पड़ता है फैक्टर देखना पड़ता है और गलत भी फैक्टर देख लेता है ऐसा था नहीं तो सब मेरे दिमाग में ही रहता था अच्छा अच्छा तो अच्छा। ये आपका याद आ, याद शक्ति यानी मेमोरी पावर और कैलकुलेशन के, के वजह से आप जो है अपना काम फटाफट फटे जिसकी वजह से दूसरे लोग पीछे रह जाते थे। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और ये दिक्कतें हमेशा रहती हैं कि जब हम लोग अपने काम को समझ लेते हैं और ठीक से कर लेते हैं तो कोई दिक्कतें आती नहीं हैं जब हम लोग अपने काम को नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं हमारी समझ की कमी होती है और मेमोरी की प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है पूरे वर्ल्ड में ऐसे आधे से ज़्यादा लोग होते हैं जिनको खास करके ये मेमोरी का प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्कूल में भी बच्चे पास आउट होते हैं ज़रूर हैं लेकिन परसेंटेज याद के वजह से होता है मेमोरी पावर के वजह से होता है तो कहीं ना कहीं हम सभी को मेमोरी पावर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं चाहे ड्यूटी में हो घर में हो या कहीं भी तो इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है और एक बहुत ही अच्छी बात मुझे याद आ गई आपको कि आपको ऐसे भूल जाते हैं या कुछ समझ में नहीं आता है तो उन चीज़ों को पहले तो आपको प्रॉपरली समझना होगा उसके लिए टाइम दे और एक बार आप होमवर्क कर लेते हो कि भाई मुझे क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है को सही से समझने की कोशिश की yeah. और ठीक से आप अपना काम कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम ही आती नहीं है ठीक से काम नहीं हो रहा है तो उसका सलूशन है कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है yeah. यू टेक ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग ले लीजिए और आप उसको जो आपका जॉब वर्क है उसमें परफेक्ट हो जाइए आप yeah. एक बार अपने जॉब वर्क में परफेक्ट हो जाते हो तो फिर आसान होता है जीवन जीना और काम करना भी बहुत आसान होता है क्योंकि हर चीज़ आपको पता होता है तो उस हिसाब से तो ये सारी चीज़ें हैं ट्रेनिंग के अंतर्गत आती हैं इन्हें अच्छी तरह से सीखना पड़ता है और कई लोग होते हैं कि जिनको 10 दिन में भी ट्रेनिंग समझ में आ जाती है किनको 20 दिन लगता है किनको 30 दिन किनको साल भी लग सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 दिन वाले ने जो सीखा है वो भी मैं 10 दिन में सीखूँ इस तरह की कैपेसिटी आप मत रखिए इस तरह के मनोभाव नहीं रखना चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है समझने की और सोचने की तो उसने दस दिन में किया आप बीस दिन में पूरा करो लेकिन अच्छा करो दस दिन में करने के लिए आप बहुत सारे उल्टे से काम करोगे तो फिर वो और भी मुश्किल होगा फिर लेंदी वर्क हो जाएगा और कहीं कही ना कहीं आप अपने अस्तित्व को भी खो देंगे ऐसे ही चीज़ें समझने में ज़रूर टाइम दे आप 10 दिन के बजाय 20 दिन 25 दिन महीना भर ले लीजिए कोई बात नहीं लेकिन समझने में आपको टाइम देना पड़ेगा और जिस तरह से वो करना रहे जब तक वो समझ में नहीं आ रहे तब तक आप उन चीज़ों को सही से नहीं कर पाएंगे इसीलिए समझने के लिए ज़रूर टाइम दे और उसके बाद फिर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका जॉब वर्क होगा फिर उसके बाद तो लाइफ टाइम में प्रॉब्लम भी नहीं आएगा क्योंकि आपने जॉब समझ के करना शुरू कर दिया तो बहुत ही अच्छी बातें जो है हमारे दीपक जी से हो रही हैं और मुझे लगता है कि आप सभी श्रोताओं भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूंगा कि आप एल में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो हमारे सभी श्रोतागण भी बहुत सारे जो लिस्नर्स हैं वो भी एल कर चुके होंगे या, या कर रहे होंगे या कई लोग नए नए स्कीम्स आते हैं नए नए कंपनीज आते हैं तो इसमें कभी कभी जम्बल होता है और कई लोग जो है एल खोल तो लेते हैं फोर्सफुली या बाय दोस्ती के खाते में फिर उनको कई ऐसे खाते भी होते हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं कोलेब्स हो जाते हैं और फिर कई लोगों का कुछ समझ में नहीं आता छोड़ो ऑफिस में भी नहीं जाते हैं तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं कुछ स्टेटिस्टिक आप बता सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका मना बिना मतलब कहीं खोल दिया और उसको मैंटेन नहीं किया और कुछ कोलेप्स भी हो गए तो ऐसे सीधी सीधी मैंटेन करके रखे सिम्पली किस कैलकुलेशन के साथ वो अपना जो है एल आई सी मैंटेन करे और एक अच्छा उसका बेनिफिट भी एल हर महीने जिसका भी प्रीमियम भरना ड्यू होता है ना तो पंद्रह दिन पहले एल नोटिस भेज देती है हुँ, हुँ. कि भाई आपका ये प्रीमियम ड्यू हो गया है और आपको इस तारीख से मैं आपको भरना है तो ब्या ब्याज लगेगा नहीं इंटरेस्ट नहीं लगेगा लेकिन छ महीना हो जाएगा वो तो भरने का और छः महीने के बाद वो पॉलिसी बंद हो जाती है नहीं, नहीं। और उसकी वजह से आपको कुछ भी अगर कुछ डेथ हो गई अनफॉर्चुनेट तो कुछ नहीं। बेनिफिट नहीं मिलते हैं इसीलिए पर्टिकुलर रहना बहुत ज़रूरी है कि आपने जब बीमा कराया तो ये सोच के ही कराया होगा ना कि भाई चलो मेरे मैं अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे बच्चे और मेरी बीवी को कुछ दिक्कत नहीं आएगी नहीं। तो उसी इसीलिए भी आपको क्या करना है कि जब भी आप बीमा कराओ तो सोच के कराओ और आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कराइए मेन थिंग अगर कैपेसिटी के हिसाब से नहीं कराते कर तो और किसी के कहने के हाँ आ, ग, आ गया और ज्यादा प्रीमियम हो गया तो आप नहीं भर पाए पाओगे और उसके लिए क्या आपको लॉस होगा आप एक साल भरोगे दो साल भरोगे तो भी कुछ नहीं मिलता है आ, अगर लैप्स हो गई तो अगर तीन साल भरा है तो थोड़ा पैसा मिलता है थोड़ा आ, वो पूरे तो पूरा तो नहीं मिलेगा तो इसीलिए सोच के ही आपके हैसियत के हिसाब से ही बीमा कराना चाहिए और रेगुलर प्रीमियम जो भी है वो भरना चाहिए बीमा तो कराना ही चाहिए वो तो फैमिली का उसमें कई लोग क्या है कि रिटर्न क्या मिलता है मुझे हाँ हाँ भाई हाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं कि, है, होते आ, हैं। कि मुझे क्या रिटर्न मिलेगा इंश्योरेंस में रिटर्न की बात नहीं होती है <laughs> वो रिस्क की बात होती है जोखिम की बात होती है इसीलिए जो भी कराना है हमारी फैमिली के लिए फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कराना है तो सोच समझ के ही करना है और रेगुलर प्रीमियम भी बढ़ना बढ़ना चलिए दीपक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कई बार बीमा कंपनीज़ हमारे पास आते हैं घर में आते हैं दोस्त के जरिए आते हैं तो कहीं ना कहीं एक लिंक लगा रहता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि जो काम करता है उसको दो पैसे के लिए वो काम करते रहता है लेकिन निकालने वाले का भी सोच अगर उसके जैसा हो जाए तो मुश्किल होगा क्योंकि तो आप रिटर्न सोच के अगर काम करते हैं बीमा पॉलिसी उतारते हैं तो फिर रिटर्न तो आपको बहुत लंबा सफ़र है ये बीस पच्चीस साल या दस साल का प्रीमियम्स होते हैं और उसके बाद आपको रिटर्न के बारे में सोचना है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हम लोग किसी भी बीमा पॉलिसी में जब आप बीमा कराते हैं तो ये रिस्क फैक्टर के लिए आप कर रहे हो कहीं ना कहीं ये अपने सेफ्टी के लिए यानी दूसरों के लिए आप अपने लिए नहीं कर रहे हो आपके नहीं रहने पर दूसरों को बेनिफिट मिले लिए। उनके लिए कहीं ना कहीं एक उपहार आप देकर जाते हो तो ये एक रिस्क फैक्टर है जहाँ पर आपको रिटर्न के बारे में नहीं सोचना है बल्कि आप अपने बजट के हिसाब से एक बहुत ही कम प्रीमियम आपका हो जो आपको बोझ भी ना लगे और आसानी से आप वो किस्त भर सके तो ऐसा कुछ सेटिंग आप करके रेगुलर आजकल तो ऑनलाइन हो गया है बैंक से लिंक भी कर सकते हैं तो आप उससे बैंक से लिंक करेंगे तो अपने आप ही वो कट्टा चला जाएगा और आपको सारी चीज़ें जो है आ, डिटेल्स भी मिलती जाएगी ऑनलाइन और मैसेज भी आ जाएगा तो इसी इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसे होता है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग होते हैं बीमा के बारे में समझने की कोशिश भी करते समझ समझते भी जरूर है लेकिन फिर आती बात है कि थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ते वक्त वो फिर मुश्किलें मुश्किलें होती हैं उनको तो मुश्किलें ना आए इसलिए पहले से आप प्लान बना के एक छोटा प्लान खरीद लें छोटा प्लान के माध्यम से फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे जब वो कंप्लीट हो जाएगा या वो पूरा हो रहा है आपको अच्छा लग रहा है तो वो चीज़ें जो है कहीं कही ना कहीं आपको खुशी देगा और रिस्क फ्री आपको रहने का एक मौका मिलता है बीमा हमेशा रिस्क को कवर करने के लिए हम लोग करते हैं तो रिटर्न की सोच आप अगर डालते हैं रिटर्न नहीं मिलेगा ये सोचकर आप प्रीमियम बनना शुरू कर देते हैं और रिटर्न की चाहत बिना आप रेगुलर अगर प्रीमियम बरते हैं तो सचमुच आप बीमा का जो पॉलिसी है उसको समझ पाए हैं और उसको कर पाए हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही दीपक जी से आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक फिर से लेते हैं और इस ब्रेक में हम चाहेंगे कि हम गीत सुनाते हैं तो दीपक जी आपका कौन सा गीत पसंदीदा है ऐसे तो पुराने गीत ही हमको तो क्या अभी नए नए गीत में तो कुछ आता ही नहीं है कोई वर्डिंग नहीं आता नहीं है तो पुराने गीत बताइए कौन सा अच्छा लगता है मुझे वो गीत वाला क्या है कि मेरी एक दिक्कत है मुझे सब याद रह जाता है मैं पढ़ता हूँ तो याद रह जाता लेकिन मैं स्कूल में पढ़ता था ना तब से वो जो कविता आती थी ना वो मुझे आती ही नहीं इसीलिए अभी रेडियो बज रहा है तो उसके साथ मैं गा सकता हूँ सही बात है लेकिन ये एक ही मुझे ड्रॉबैक है मेरा अच्छा अच्छा चलिए दीपक जी आप रेडियो जब गाना सुनाते हैं तो उसके साथ गा सकते हैं तो इसलिए मैं अपनी तरफ से श्री 420 का एक बहुत ही खूबसूरत गाना राजकुमार पर पिक्चर किया गया ये अगला गाना आपको सुनाते हैं मुकेश की आवाज़ में और हमारे साथ दीपक जी रेडियो सेट पर सुनते हुए गुनगुनाएंगे और मैं चाहूँगा हमारे श्रोता भी इस गाने को सुनते हुए वो भी गुनगुनाएँ और इसका आनंद उठाए आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो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 सीना ताने अपना सीना ताने मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने ऊपर वाला जाने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 किनारे पूछे राह वतन की पूछे राह वतन की चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी सर पे लाल तो फिरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलून इंग्लिश्तानी सर पे लाल तो फिरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी बिगड़े दिल शहजादे बिगड़े दिल शहजादे हम सिंघासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे जब जब करें इरादे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और संडे है संडे में आप सलामी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे हैं और बहुत ही खुशियां आपके पास हैं आप खुश रहते हैं जैसे छुट्टी का दिन एक खुशी का दिन होता है एक अलग फीलिंग आती है तो मैं चाहूँगा कि उस फीलिंग में हमेशा रहें खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए फिर से एक बार दीपक जी का स्वागत करते हैं और मैं चाहूँगा कि जीवन में कई बार हम लोग अपने जीवन को देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं और कई लोग 60-70 के पड़ाव में आते हैं तो एक थोड़ा सा डर भी रहता है सिक्योरिटी की होती है या फिर शारीरिक बीमारी कौन बीमारी इनकी जो भी बातें आती हैं जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें कई बार डायबिटीज़ भी होता है तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन्स होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे समय के लिए आपने किस तरह से अपने मनोबल को तैयार किया कर, तैयार करके रखा है उसके बारे में बताइए मोनिटरी जो है पैसे की उसकी तो कोई चिंता है नहीं क्योंकि पेंशन मिलता है अच्छा अच्छा <laughs> बराबर है सही बात हम है हम लकी है कि पेंशन वाली जॉब मिल गई मिल गई।, गई और काफी अच्छा पेंशन मिलता है और फंड भी ज्यादा आया था अच्छा काफी अच्छा आया था तो उसकी वजह से इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी मिल सकता है इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दो बच्चे हैं वो भी बिजनेस करते हैं और वो भी कमा लेते हैं इसलिए ये भी प्रॉब्लम नहीं है और अभी मेरा जो ये बीपी और ब्लड ब्लड प्रेशर और शुगर का जो प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चे के बच्चे माना मुड़ी का ब्याज व्याज, व्याज इंटरेस्ट इंटरेस्ट <laughs> उसके साथ स्कूल में उसको ले जाना बस आती है तब उसको लेके आना ट्यूशन भेजना फिर लेके आना वो दो बच्चियां हैं तो ये सब करता हूं उसका टाइम कहीं भी गया हूं तो उसका टाइम सेट एडजस्ट कर, दे। कर देता हूं अच्छा अच्छा अच्छा क्योंकि मुझे एट ट्वेंटी को एक बच्ची को छोड़ना जाता छोड़ने के लिए जाना पड़ता है वो बच्ची एक बजे वापस आती है आती है तो वहाँ लेना जाना पड़ता है बाद में तीन बजे एक बड़ी लड़की आती है उसको लेना जाना पड़ता है चार बजे एक ट्यूशन जाती है उसको भेजना <laughs> पड़ता है पाँच बजे उसको फिर से लेना है ये सब चालू टाइम है। मुझे एडजस्टमेंट हो गया उसके लिए क्या है कि मेरा थोड़ा आ, एंगेज रहता हूँ ज़्यादा तकलीफ नहीं है हाँ तकलीफ़ नहीं आती हा, हा। है। और दूसरा भी है कि एक मेरा आ, दोस्त है हा, हा। आ, मैं नौसरी में जब ब्रांच मैनेजर था तो उसके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन हो गया था और डेवलपमेंट ऑफिसर है अच्छा, उसके अच्छा। काफ़ी तो उसको भी मेंटर की मैं सेवा देता हूँ अच्छा अच्छा और फोन आते रहते हैं उसका तो उसको फैन फोन पे क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे बिजनेस बढ़ाना है तो हेल्प करते रहते हैं ये हेल्प करता रहता हूँ और किस एजेंट के पास कैसे बिजनेस कराना है कोई ज्यादा पॉलिसी करता है तो कोई कोई ज्यादा प्रीमियम लाता है आहा, आहा। तो उसके हिसाब से उसका भी बिजनेस बढ़ता रहता है और, आचाँ और आचाँ। आचाँ। काफी नंबर वन है अभी भी अच्छा अच्छा तो उसको हेल्प करता हूँ तो वो भी मेरा टाइम निकल जाता है अच्छा अच्छा और महीने में एक दफा मीटिंग भी एड्रेस करते हैं आ, करते हैं वहाँ अच्छा। जाके नवसारी जाना पड़ता है ठीक अच्छा, अच्छा, अच्छा। है, है तो इसे मेरा टाइम निकल जाता है अच्छा अच्छा चलिए दीपक जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि इस उम्र में अभी रनिंग कितना है आपका 67 67 सिक्सटी सेवन यूवर अच्छा अच्छा चलिए छः दशक अभी सात दशक पूरे होने जा रहे हैं आपके जीवन का तो एक सफल यात्रा जो कहेंगे जीवन का सफर आपने तय किया है और एक लंबा एक्सपीरियंस आपके पास है और वर्तमान समय में जिस तरह से जो भी ऐसे सिचुएशन में कई बार बीमारियाँ आती हैं या फिर फैमिली में कुछ लोग नहीं होते हैं तो आपके पास तो आपकी पोती पोता सब है तो एक एडजस्टमेंट हो रहा है कि आपका समय बीतता जाता है उनके साथ एंगेज रहते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिलता है इस ओल्ड एज में और जिसके वजह से हमारा जीवन खुशनुमा हो जाता है ओल्ड एज भी एक बहुत ही रंगीला बन जाता है खुशनुमा बन जाता है और एक खुशी के पल हमारे साथ रहते हैं और साथ ही साथ आपने अपने पुराने बिजनेस के लिए भी जैसे कि आपने अपने दोस्त का जिक्र किया उसके साथ आपना आना जाना लगा रहता है जिससे आपका समय व्यतीत होता है और एक अच्छा कार्य जब आप करते हैं तो उसकी खुशी हमको मिलती है दीपक जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफी जो चीजें हैं एक कसक रह जाता है एक, जा एक पश्चाता है कि सही वो उस वक्त में वो काम कर लिया होता तो आज ये नहीं होता ऐसे कुछ चीजें बनी रहती है समय आया था जी जी मैं जब सी में था की एक जॉब आई थी अच्छा अच्छा पी एस आई की और कप में सिलेक्ट भी हो गया था हम्म जो शारीरिक टेस्ट जो होते हैं हाँ, हाँ, फिजिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट हाँ, और जो रिटर्न टेस्ट होते हाँ, हैं होता है ये सब में मैं निकल गया था अच्छा पाँच सौ लेकिन जब मेरा इंटरव्यू आया हाँ हाँ तो इंटरव्यू के समय क्या हुआ कि मोरारजी देसाई इज फ्रॉम वलसाड़ हाँ, हाँ, हाँ। माना सूरत सूरत कॉन्स्टिटी सूरत थी और इंदिरा गांधी और देसाई की लड़ाई हो गई अच्छा और निकल गए थे ना हाँ हाँ कमराज योजना हा। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो इंटरव्यू लेने आए थे आईजी जी हाँ हाँ हाँ उन्होंने किया कि जो सूरत वाले थे उसको लिया ही नहीं हो इंटरव्यू में फेल कर दिया अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। तो उसकी वजह से मेरा वो निकल गया आई वाला निकल गया अगर मैं होता तो मेरी कैपेसिटी के हिसाब से शायद मुझे लगता है कि मैं एटलीस्ट डीआईजी की पोस्ट में रिटायर होता क्या बात है <laughs> <laughs> तो ये थोड़ा और दूसरा जी, एक ऐसा रहा था कि मेरी इच्छा मेरे फादर की भी इच्छा थी कि डॉक्टर जैसा कुछ बने और मैं बन भी सकता था लेकिन उसमें भी क्या है कि चलो अभी होम सिकनेस क्योंकि काफ़ी लंबा सिक्सटी एट की बात करता हूं और वो समय तो कुछ था नहीं तो होम सिकनेस भी लगती थी नहीं, नहीं, नहीं। कि अभी सूरत पढ़ना जाए जाना पड़ेगा तो इसीलिए थोड़ा पढ़ना कम कर दिया कि ताकि ज़्यादा परसेंटेज ना आए और उसकी वजह से क्या हुआ था कि वो फर्स्ट क्लास आया था लेकिन मेडिकल की जो सीमा थी ना वो वो कम हो गई थी इसीलिए मेडिकल में तो कुछ है ही नहीं वो मैंने जानबूझ के ही किया था अच्छा अच्छा अच्छा और दूसरा कि फार्मेसी में मिलता था अच्छा लेकिन मुझे अहमदाबाद ही जाना था लेकिन मिला कानपुर में अच्छा अच्छा, अच्छा। इसीलिए मैं नहीं गया तो फार्मेसी भी कैंसल अदरवाइज में इम्फाम जो भी है वो हो सकता था तो ये दो मेरे लाइफ में आए थे लेकिन नाउ आई मे हैप्पी कि पेंशन बहुत बढ़िया और एल में भी थर्टी नाइन ईयर्स बहुत अच्छी तरह से और आज भी बहुत रिलेशन अच्छा मेरा मेरा रिलेशन में मैं बहुत अच्छा हूँ और काफी लोगों का काम भी किया है गाइड किया है किसी के ट्रांसफ़र किसी की ये प्रमोशन और जो भी है कुछ ना कुछ हेल्प करता करता रहता था और एक एक मैंने रखा था कि कोई शायद कोई काम पाँच उंगलियाँ सर एक सही नहीं तो रहता हो जाए इसलिए कोई धीमा काम करता है कोई फास्ट काम करता है कोई थोड़ा मीडियम काम करता है और क्या लेवल भी कम हो रहता है, सही बात है। मेंटल लेवल भी उनकी आ, आप, आ, आ, आ, आप तो से से। मैंने सोचा ये पाँच उंगलियाँ तो एक सरखी रहती नहीं है तो चलो कोई नहीं थोड़ा ढीला भी हो तो लेकिन कर, उसको समझा समझा के और उसके पास जाके चलो कोई ने काम नहीं किया तो मैं सामने बैठ जाता था चलो क्या दिक्कत है मैं जब मैनेजर था तो ये भी करता था अच्छा अच्छा कि क्या दिक्कत है हाँ। मुझे बता चलो मैं हेल्प करता हूँ और उसको भी अच्छा लगता है कि चलो साहब ने ना सब आप <laughs> आपको करने की जरूरत नहीं तो ऑटोमेटिकली उसको लगता था और वो भी करने शुरू कर देता था सही बात है एक मोटिवेशन मिल जाता है इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मिल motivation. जाता है कि साहब मेरे साथ है और वो चाहते हैं कि अच्छा करूं मैं तो ये हमेशा हमारे जो जहां भी स्टाफ होता है बड़ा एक मोमेंट होता है तो उसमें हम सभी को जो है एक मैनेजर होने के नाते सभी के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं और सबको थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो काम बहुत अच्छा होता है यही प्यार मोहब्बत से जो है काम अच्छा होता है काम बढ़ता भी है और ख़ुशी भी होती है वही चीज़ें जो है हम अगर अपने स्टेटस में रहेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है कि फिर हम एक दूसरे से बोलना ही मुश्किल हो जाती है बातें ही नहीं होगा तो फिर काम की तो बात ही आगे बढ़ जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इस तरह से ही हमें करना है आगे एक दूसरे को प्यार से हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है यही हमारा भारत देश की परंपरा भी रही है प्रेम की आप सुन रहे हैं रेडो मधुबन 90.4 एफएम पर सलामी ज़िंदगी और बहुत ही अच्छी बातें जो है दीपक जी से हुई और मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा उनका लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग जो है आपको सुन रहे हैं yeah. तो आपके सीनियर सिटीजन्स भी सुन रहे होंगे सलामी ज़िंदगी <laughs> इस कार्यक्रम को और ख़ास करके हमारे आ, मालारे से समंदर चाचा जी हैं जो इस कार्यक्रम को काफ़ी सुनते हैं सुरेश जी है जोटाना वाले भी सुनते हैं फोन भी करते हैं वो लोग सुनने के बाद फिर कि ये आज के सलामी जिंदगी में इस तरह की बातें हुई ये साहब आए थे उन्होंने ये बताया तो अच्छा लगता है उनको तो मैं चाहूँगा उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर दें आपके आदर्श कौन रहे है? मेरे आदर्श जी मेरे आदर्श तो माता पिता जी जी जी पहले तो क्योंकि वो पहले तो वो जन्म देता है तो वही पहले तो मेरा आदर्श रहता है और दूसरा एल में जो मेरा आदर्श था एल में पर्टिकुलरली एक जैन शब्द एस सी जैन एससी जैन एस जैन रिटायर्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो मेरे मैं जब लोन डिपार्टमेंट में था तो सामने ही वो जो खुरस चेयर पे बैठते थे, थे उसके सामने ही मेरी मेरी चेयर थी और मैं उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ऑफिसर और काबिल ऑफिसर था और वो मेरठ के रहने वाले थे अच्छा मेरठ तो मैंने देखा कि वो किस तरह से वो काम लेता है वो मैं देख लेता था और उसको ऑब्जर्व ही करता रहता था तो उसकी वजह से मुझे मैनेजर जब मैं ब्रांच मैनेजर बना तो कोई दिक्कत नहीं आई नहीं। क्योंकि जो मैंने वो सीखा था उसके पास अभी कुछ लेटर लिखना था तो भी क्या है कि वो बोलते थे कि चलो तू लिख मैं जो भी करेक्शन करना है मैं कर, वो ऐसा सिखा देते नहीं, नहीं, नहीं। और आज भी एट प्रेजेंट ऑल्सो आई है वेरी गुड रिलेशन विथ हिम फोन आते रहते हैं मेरे सूरत भी आते हैं तो पहले बता देते हैं मैं सूरत आया हूं तो मिलने जाता हूं आज भी फैमिली रिलेशन है नहीं। नहीं। उसके साथ तो ये एक मेरा एलआईसी में एक मेरा ये आदर्श अच्छा अच्छा क्योंकि उसकी बहुत बड़े बड़ अच्छा आदमी अच्छा अच्छा बहुत अच्छा आदमी उन्होंने भी काफी लोगों को मदद काफी लोगों को मदद किया मोटिवेट किया काफी लोगों चलिए दीपक जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को जो गुजरात राजस्थान के इस वक्त सुन रहे हैं हमारे काफ़ी अच्छे लिसनर्स हैं जो रेगुलर सुनते हैं पूरा टाइम सवेरे छः से लेकर रात को दस बजे तक रेडियो को सुनते हैं <laughs> और कई लोग तो मोबाइल में सुनते हैं हेडफोन <laughs> लगा के कंटिन्यू सुनते रहते हैं बहुत सारे हमारे ऐसे रेडियो के चाहने वाले हैं तो मैं चाहूँगा उनके लिए एक मैसेज जरूर दें बस आनंद में रहो और जो भी आपको जवाबदारी दिया है जी जी तो वो अच्छी तरह से निभाओ सपोज आप सर्विस कर रहे हो तो सर्विस में अच्छी तरह से आगे तो काम करो आगे बढ़ो फैमिली के लिए भी समय बिताना जरूरी है फैमिली को समय दे हाँ और बच्चे के साथ खेलो तो अच्छा रहेगा सेहत भी अच्छा, <laughs> अच्छा रहेगा और जो भी खाना है ओ, कैसा कल मोदी जी ने जो बताया था जी की सात्विक खाना सात्विक खाना क्योंकि वो जो पैसे वाला उसको भी पता नहीं है कि क्या खाना है क्या खाना है <laughs> तो उसमें क्या आता है आ, और आजकल जो फास्ट फूड खाते हैं वो तो टोटली बंद कर दीजिए कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दीजिए और सेहत पे ध्यान रखिए अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो वो हमारा मुड़ी दैट इज हमारा कैपिटल बन जाएगा सही बात है सही बात है डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा <laughs> दीपक जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को काफ़ी पसंद आया होगा आपकी बातें आपने रियल अपने जो जीवन के अनुभव है वो हमारे साथ सजा किया सुनाया और मैं चाहूँगा कि जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो दीपक जी की एक तो वर्क प्लेस में जैसे कहीं भी आप काम कर रहे हो तो अपने जॉब को परफेक्ट कीजिए टाइम पर आइए टाइम पर जाइए और अच्छा काम कीजिए तो आपका कोई दिक्कतें नहीं आएगी आपके जीवन में दूसरा आप समय निकालिए अपने परिवार के लिए समय दे बच्चों के लिए टाइम दे तो ये हमारे जीवन में खुशियां बढ़ाती हैं जब हम अपने परिवार को टाइम देते हैं तो ये बहुत बड़ा काम करता है हमारे फैमिली को एकजुट रखने में और एक प्रेम के धागे से बांधने में तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है समय देना है अपने फैमिली को कई बार हम सोचते हैं कि फैमिली तो मेरे पास ही है टाइम क्या मैं तो उनके साथ ही हूँ ये सोच के हम लोग क्या करते हैं बाहर ही ज़्यादा घूमते हैं या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ गई जिसकी वजह से हम लोग बाहर की दुनिया में घर में रहते हुए बाहर की सोचते रहते हैं तो ये गड़बड़ हो जाता है ये बहुत बड़ा एक तनाव वाली सिचुएशन आगे जाके हमको दे जाता है और जिसका कोई इलाज भी नहीं होता इसीलिए मैं चाहूँगा कि हर चीज़ समय पर करते रहिए ज़रूर आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप कंटिन्यू भी बिज़ी रख सकते हैं अपने आप को काम के साथ में लेकिन वैसा कभी मत कीजिए आपका जो टाइम है आठ से आठ घंटा आठ से शाम को चार बजे तक समझो जो भी है आठ घंटा है छः घंटा है दस घंटा आपका जॉब वर्क है उसमें टाइम दीजिए उसके बाद मन से उन चीज़ों को भूल जाइए घर पर आइए घर में समय दीजिए घर के लोगों के साथ प्यार से रहिए ये बहुत बड़ा काम है इसको एक आर्ट कहेंगे ये थोड़ा सा स्किल आ, होना चाहिए आपके अंदर इसको डेवलप करना पड़ेगा पड़े। पड़े तभी हम लोग इन चीज़ों को कर पाते हैं नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है तो इसके लिए हमारा रेडियो मधुबन आपको सपोर्ट करता है अच्छी अच्छी बातें आपको बताता है तो आपका साथी है रेडियो मधुबन तो इनसे जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आपने जीवन में उसको अप्लाई करें खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से दीपक जी का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आए और अच्छी अच्छी बातें आपने बताएँ बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू सो मच नमस्कार श्रोताओं सलामी जिंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ जी हाँ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो सजनी अब क्या सोखे चल रही सजनी अब जा सोखे खजराना बह जाए रोते रोते चल रही सजनी अब जा सो अपर देस टुंगड़े को दिल के बाबुल पछताए हाथों को मल के कहती अपर देस टुंगड़े को दिल के आसू सोच रहा दूर खड़ा रे सजनी अब क्या सुख कजराना बह जाए रुते रु दे सजनी अब क्या सुख ममता का छोटी बड़ी सखिया घर गली अंगना ममता का जल गुड़ियों का तंगना छोटी बड़ी सखिया घर गली अंगना छूट गया छूट गया छूट गया रे अब कजरा ना रोते, रोते। सजनी अब क्या सुखे गजराना बह जाए रोके रोखे छलरी सजनी अब क्या सुखे कै गोरी खड़ी है कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है दुल्हन बन के गोरी खड़ी है कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है कोई यहां कोई वहां बह जाए रुते रुके सजनी अब क्या सुखे